शरम आरोह कविता शाखा वंदे वाकोकिघुनाथ की कीतनम त्र तमस्तकांजलि बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनमति नमत राक्षकर्तवंद दिनेश वंशनंदन सुशोभितलचंदन नमाश्वर गोपालिय पूज्यशालं भव श्याम तनु सुशोभं विभंग्रम कलुवक्श्रीलराधारमण श्री नमा जन्मा सेन्वयाद तो तरत स्वभिघसुराट तेने ब्रह्म आदि कव महयंती यूरया तेजो वारी मृदा यत यत्रा यो मृषा धामना स्वेना सदा निरस्तुहक सत्य परम धीमहि अहो बक स्तनकालकूट जिगांसी अय यदाप्यसाध्वी ले गतिचिता कंवा दयालु शरण व्रजेम हम श्री गुरश्री उत्पदकमल श्री गुरून्वैष्णवांसूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य दीवराधलता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 की सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की जय जय श्री राधे श्याम ये वाला स्पीकर चल रहा है ये वाला स्पीकर लाइट जल रही है नीली नीली न वो घुमाना पड़ेगा उसका वो जो वॉइस वाला है ना इसका वॉल्यूम वाला घुमाना पड़ेगा चलो आपको आवाज कम आ रही थी आ रही अब थोड़ा थोड़ा बढ़ी है, थोड़ा है। थी। थी। मैया तुम तो दो दो के बगल में बैठी हुई हो जगह से आ रही है पीछे देखो हाँ जय जय श्री राधे श्याम दशरथ नंदन लोकाभिराम राधा रमन श्री रामचंद्र की करुणा कृपा से हम सभी भक्तवृंद श्रोता वृंद वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि की इस राम गंगा में अवगाहन का स्नान का अपने सर्व पूर्व जन्मों के सं, संचित पापों का नाश करने हेतु इस कथा गंगा में रोज प्रतिदिन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कल जन्मोत्सव की भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की कथा का वर्णन करा था कम है आज अब आज ना ऊपर से ना हो वैसे ही कम है आज वहां से भी कम है यहाँ से भी और वहां से भी कम है से जीतू भैया अच्छा कुछ बढ़ती है है तो? नहीं वो डू यू नो हाउ टू द वॉल्यूम राधे थोड़ी बड़ी हाँ थोड़ी बड़ी थोड़ी और बड़ा दे बढ़ाते आप मेरे बगल में आओ <laughs> अच्छा न वो इनकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना दो दो तीन तीन चार चार तो बाकी ताई भी आवाज इन्हें भरपूर चाहिए नहीं तो आखरी में जब मेरे कान खाते हैं सब रामचंद्र की yes. तो महाराज कल कथा के अंदर चर्चा भई भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की एक दो ठाकुर जी की बाल लीलाएं जो हमारे समझ में आई थी वाल्मीकि में तो उनका वर्णन नहीं है हा जहाँ से भी वो ग्रंथ से प्राप्त हो गई तो उसकी चर्चा थोड़ी बहुत हमने कर दी थी परंतु अभी संस्कार उनके पूरे हुए नहीं है वाल्मीकि के अंदर आता है कि जब भगवान श्री राम बारह दिन के हुए बारहवें दिन में जब उन, उनका प्रवेश हुआ तब मेरे भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार हुआ नामकरण संस्कार के लिए सभी मुनियों को बुलाया गया सभी आ, राजाओं को निमंत्रण दिया गया पूरी अवध नगरी बहुत सुंदर भव्यता के संग सजी है बहुत सुंदर लग रही है महाराज सबके सब, सब अवधवासी वहाँ उस आ, महल के अंदर पहुँचे महल के अंदर पहुँच के सबके सब का एक ही भाव है कि ये जो दशरथ जी के जो चार लाल हुए हैं इनका नाम क्या पड़ेगा और नाम के पीछे नामकरण का तो अपने में भी शास्त्रीय विधि से देखा जाए तो ये बोला जाता है कि तीन पुस्त माता की और तीन पुस्त पिता के उसमें जो भी बुरा आदमी रहा हो उसका नाम नहीं होना चाहिए उन तीन तीन पीढ़ियों में दोनों तरफ की तीन पीढ़ियों में अगर किसी का भी कोई शत्रु रहा हो शत्रु का नाम भी नहीं पढ़ना चाहिए हाँ, दो अक्षर या चार अक्षर का नाम होना चाहिए और उसके अंदर उस नाम की भी अपनी बहुत सारी बातें हमने पिछली कई कथाओं में भी इस इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाला भी है तो महाराज वशिष्ठ वशिष्ठ जी को बुला के उन्हें आसन दिया है वशिष्ठ मुनि जैसे ही वहां पहुंचे हैं वशिष्ठ मुनि ने कौशल्या जी की गोद के अंदर भगवान श्री राम को देखा है देखो यह भगवान अपना अंगूठा चूस रहे थे उस समय और ये भगवान एक कथा में तो ऐसा आता है कि जब इनका जन्म हुआ जन्म होने के बाद चार पाल चार चार महाराज क्या कहो वो झूला झूले के अंदर हाँ एक में राम है एक में लक्ष्मण है एक में भरत है एक में शत्रुघ्न है चार लेटे हुए हैं और जब धाय आई हाँ धाय ने आके देखा कि राम के झूले में लक्ष्मण बैठे हुए लेटे हुए थे और भरत के झूले के अंदर शत्रुघ्न लेटे हुए थे और दोनों क्या कर रहे थे राम के राम के पैर के अंगूठे को लक्ष्मण चूस रहे थे और भरत के अंगूठे को शत्रुघ्न चूस रहे थे भाई हाँ एकदम असमंजस की स्थिति में हो गई ये क्या है ये क्यों पैर क्या ऊँटे चूसने में लगे हुए हैं भागी भागी वशिष्ठ मुनि के पास गई वशिष्ठ मुनि को लेके आई वशिष्ठ मुनि को लेके आई तब देखा कि चारों के चारों अपनी अपनी यथावत जगह अपने झूलों के अंदर लेटे हुए हैं तो आके पूछा कि महात्मन मैंने तो देखा था कि यह बालक उसका उन, पैर ऊँटा चूस रहा था वो बालक उसके पैर का था परंतु एकदम ऊँटा अपनी, अपनी जगह पे हैं मुनि समझ गए अरे मेरे भगवान के चरणामृत को लेने के लिए लक्ष्मण जी अपने झूले से निकल के उनके झूले में पहुंच गए इस धाय को तो उस दिव्यता उस भक्ति के दर्शन प्राप्त तो हो गए जो यह है। चार कुमार बाद में कभी चल के दिखाएंगे हाँ यह उसे तो बाले लीला में दर्शन हो गए परंतु उससे वशिष्ठ मुनि कहते हैं सुन ये इनके ऊपर बड़े सारे लोगन की नज़र लग रही है हाँ इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक गंधर्व हो ए, तो वो गंधर्वन की नज़र लगी भाई है तो उन गंधर्वों की नज़र को काटने के लिए ये अगूंठा चूसन विधि करी गई है कि राम जी का अंगूठा लक्ष्मण जी चूस रहे हैं और भरत का अंगूठा शत्रुघ्न चूस रहे हैं दोनों के दोनों महाराज अपना चूस रहे हैं यहाँ पर आज भगवान हमारे रामलला उनकी कौशल्या की गोदी में बैठे हुए हैं अपना अंगूठा चूस रहे हैं और इस दर्शन की झांकी इस ब्रह्म के दर्शन अंगूठा चूसते हुए जैसे ही वशिष्ठ मुनि को हुए उन्हें वहीं समाधि लग गई और सोचने लगे अरे वाह कितना धन्य हूं। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ किस बढ़िया नियोजन के के लिए यहां पुरोहित बना के भेजा है पहले तो मैं मना कर रहा था सही हुआ पिता की बात मान ली अगर पिता की बात नहीं मानता हाँ तो ये दर्शन प्राप्त नहीं होते क्या बात है ऐसा ऐसी दिव्य झांकी तो इस समस्त संसार में करोड़ों वर्ष करने के जब और तप करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती है महाराज समाधि लगी तो औरत ने जाके झंझोर दियो अरे बाबा संत महात्मा बड़ी देर है गई है कितनी देर तक समाधि में रहोगे नामकरण को समय शुभ समय निकला जा रहा है आओ आके जरा कुछ नामकरण करो तो चारों के चारों लाला वहां पर बैठे हुए हैं महाराज वाल्मीकि रामायण के अंदर आता है ज्येष्ठम रामम महात्मनम कौशल्या के नंदन का नाम आ, राम रखा क्योंकि वो महात्मा थे महात्मा थे राम की व्युत्पत्तियां तो वैसे बहुत है राम के राम कौन है इसके बारे में हर कोई जानता है आ, और देखो राम का नाम एकमात्र ऐसा नाम है जो भक्तों को तो आकर्षित करता ही नहीं अपितु भगवान सीताराम को भी आकर्षित करता है ये हमको ही आकर्षित नहीं करता राम कि हम बोलें कि राम के नाम की अब हमारे अंदर रुचि प्रीति जागृत हो चुकी है हमारे अंदर नहीं होता है हाँ यह भगवान को भी आकर्षित करने वाला नाम है रम्य देती राम अपने उसमें रमा हुआ है हाँ अपने भगवान अपने ही नाम में रमे हुए हैं अरे अगर अपने नाम के प्रति आकर्षित नहीं होते तो महाराज यहाँ साधु संत यह शास्त्र क्यों कहते उस भगवान का नाम राम राम राम राम राम का जप करो क्यों कहते हैं क्योंकि उसी जप को करने से किसी दिन जब यह नाम का जप उनके कान में पहुंचेगा तो वह आकर्षित होके उस भक्त को देख लेंगे यह हमको ही आकर्षित नहीं करता है यह राम का नाम तो महाराज उन भगवान को आकर्षित करता है और यह नाम राम का नाम हा? देखो नाम जो है ऐसे संसार के अंदर चार चीजें सत्य हैं। नाम गुण लीला और धाम चार चीजें सत्य हैं। भगवान का नाम भगवान की लीला भगवान के गुण आ, भगवान का धाम तीन चार चीजें सकते हैं भगवान देखो हम जो आए गए हमें तो सब कोई भूल जाता है असत्य वस्तुओं के संग लीला करते रहते हैं सत्य भगवान है सत्य की ही लीलाएं होती है हमारा तो जन्म होता है क्षण भंगुर जीवन है हा महाराज किसी भी दिन जन्म हुआ और किसी भी दिन चले गए अब इन चारों के अंदर सबसे ज्यादा सुलभ किया है वह है नाम महाराज भगवान का गुण हाँ भगवान का रूप बोल लो रूप की झांकी हरेक को प्राप्त नहीं होती है जिसके पास मूर्ति सेवा हो और उसकी मूर्ति भी महाराज सही से प्राण प्रतिष्ठित हो जिसमें उसका मन लग जाए हर एक के घरों में नहीं होती है और हर भक्त को सुलभ नहीं है रूप की पूजा कौन कर सकता है हर कोई नहीं बालक नहीं कर सकता है वृद्ध नहीं कर सकता है व्यवसायी नहीं कर सकता है जो प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वह भगवान को लेके कहां, कहां जा सकता है वो तो एक स्थान एक घर गृहस्थ का जीवन या बैरागी हो गए भगवान की पूजा उस मूर्ति की पूजा उपासना कर रहे हैं हाँ यह है जब तुम कर करोगे तब तो ठीक है समझ में आता है वह है रूप जो सत्य स्वरूप है उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा परंतु यह रूप सबको सुलभ नहीं है हम सब लोग कितने दिन मंदिर जाते हैं उस रूप को सुलभ बनाने के लिए और अगर गए भी तो कितना समय देते हैं चौबीसों घंटे भी वह रूप सुलभ नहीं है हमारे घर के अंदर भगवान है परंतु हमारा कितना समय भगवान के संग गुजरता है सबको मालूम है रात्रि को भगवान को सुना दो तो उसके बाद तो उन्हें वह दिखते भी नहीं है यानी कि दस आठ दस घंटे जब जगे तब जगे उसमें भी आठ दस घंटे ऑफिस के अंदर बीत गए कहीं और काम जहां करने गए वहां पे बीत गए लौट के आए फिर पांच मिनट की झांकी दिख गई फिर सोने चले गए उन्हें सुल दिया खुद सो गए तो यह रूप भी हर समय हमारे पास नहीं रहता है भगवान की लीला लीला सत्य है हा परंतु लीला वर्ष पूर्व हुई लाखों वर्ष पूर्व हुई राम की लीला कृष्ण की लीला सामने कहा हो रही है हमारे हमारे सामने हो वशिष्ठ मुनि की तरह हमारे सामने ग्यारह हजार वर्षो तक भगवान श्री राम बैठ जाएं लीला करते रहे वह लीला तो महाराज आनंदोत्सव का रूप होती है परंतु वह लीला कहीं जाए गए जाके उन लीलाओं को देख लिया कोई राम बना हुआ है कोई लक्ष्मण बना है कोई सीता बनी है रामलीला कहीं चल रही है कृष्ण लीला कहीं चल रही है उन लीलाओं को देख लिया परंतु वह लीला भी हर व्यक्ति को सुलभ नहीं है है सत्य है सबके लिए भी है परंतु सब के पास नहीं है हुँ? ध्यान भी नहीं कर सकते हर कोई लीलाओं का ध्यान होता है लीलाओं का ध्यान भी हर कोई नहीं कर सकता है भगवान का धाम अयोध्या जाने के लिए यहां पर पहले तो इतना कमा लो कमाने के बाद सेविंग कर लो सेविंग करने के बाद भैया पासपोर्ट वीजा सब मिल जाए इमिग्रेशन पास करते हुए अयोध्या अयोध्या नगरी जाओ। हर कोई के बस की बात नहीं है। दिल्ली से जाना तो और भी ज्यादा ताकत लगती है क्योंकि बगल में है नहीं है पंद्रह घंटे की ट्रेन लेके जाओगे आ, कम से कम तो आठ घंटा की तो ट्रेन मान लो अगर कानपुर से होती हुई इलाहाबाद होती हुई लेके जाए आपको लखनऊ होती हुई हर किसी के बस की जो भी चला गया मान लिया कितने दिन के लिए गया है तो सत्य धाम सत्य है भगवान का साक्षात स्वरूप है हाँ गौतमीय तंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन क्या है मेरी स्वयं की देह ही वृंदावन है हाँ वह देह वृंदावन है उसका हृदय है, है, वह वह महाराज निकुंज है, जिसके अंदर हम किसी का भी प्रवेश नहीं है हम वहां चले गए कितना समय हमने बिता लिया हर एक के लिए सुलभ भी नहीं है कि महाराज यहां कनाडा के सब भक्त उस वृंदावन का दर्शन करने उसका आनंद उठाने उसका उपभोग करने और उस वृंदावन की कृपा प्राप्त करने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयोजन से यहाँ से छोड़ के वहां चले जाए कोई नहीं जा सकता बहुत कम होते हैं बिरले होते हैं जो सब कुछ करते हुए चलो कार्तिक का आ गया तो चले गए वो भी साल भर के अंदर एक महीना दस दिन हफ्ता भर पांच दिन ऐसे बीतते परंतु नाम भगवान का नाम सबसे ज्यादा सुलभ है किसी भी व्यक्ति को दे दो किसी भी अवस्था में हो हमारे यहां पे मुख बाधिर जो गुंगे और बहरे होते हैं उनका स्कूल एक बार गया था मैं उनके स्कूल में मुख से शब्द नहीं निकल रहा था बोल नहीं पा रहे थे जब राम बोलने के लिए वहां के अध्यापक ने आचार्य ने कहा तो आम आम करके बोलने लगे वह व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है वह भी नामा भास से भगवान का नाम ले लेता है सिर्फ नामा भाष है और नामा भास से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पकड़ा हरिदास ठाकुर से पूछा कि ये नाम तो हर कोई लेता है परंतु ये इतने सारे ये तुम अपराधी दुर्दांत अपराधी चोरों को डकैतों को देख रहे हो इनका भला कब और कैसे होगा बताओ तो सही हरिदास ठाकुर रो पड़े और रोते हुए बोले महाप्रभु आपका नाम तो इतना सत्य है कि इसका नामाभास भी उनको भगवत धाम की प्राप्ति करा देता है बोले मेरा नाम उनको दुर्दांत अपराधी जो है उनको कैसे करा देता है बोले वह गुस्से में हाँ चैतन्य चरितमृत में लिखा है महाराज गुस्से में कहते हैं हाराम हरामी हरामी बोले राम राम राम उसके अंदर भी है गाली दे रहे हैं एक दूसरे को परंतु गाली देते हुए भी उन्हें भगवत नाम बोल दिया नामाभास आ गया उस नामाभास से ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा ये जो तुम कह रहे हो यह शास्त्रीय दृष्टि से सही है कि नहीं अगर शास्त्रीय दृष्टि से यह सही है वाक्य हा जो तुम कह रहे हो तो मुझे बताओ यह कहां लिखा है महाप्रभु को सब मालूम था परंतु वह नामाभास को इस जगत में लेके आना चाहते थे इस नामाभास का महात्मा बताना चाहते थे हरिदास ठाकुर के जरिए हरिदास ठाकुर नामाचार्य हमारे उन्होंने कहा बराब पुराण के अंदर एक कथा आती है कि एक बार एक आदमी जो हमेशा क्रोधित रहता था ये सब लोगों को गालियां दिया करता था महाराज एक बार सुबह के समय सौच करने के लिए गया सौछ करने गया उसी समय पर एक जंगली सुअर आया और वह बैठा ही था कि जंगली सुअर ने आके बड़ी जोर से उसके एक टक्कर मार दी टक्कर लगी तो उसका महारा उछला और उछल के उसका माथा एक पत्थर पे लगा और मरते मरते उस समय पर कह गया अरे हरामी सुअर ने मुझे मार दिया बोले जैसे ही कहा हरामी सुअर ने मुझे मुझे मार दिया इतना ही कहा है कि महाराज भगवत धाम से विमान आ गए चार पार्षदों के संग उस व्यक्ति को उस बैकुंठ में ले जाने के लिए बोले आपका नाम नामाभास भगवत धाम की प्राप्ति करा देता है और अगर कोई शुद्ध नाम ले ले तो क्या पता किस चीज की प्राप्ति हो जाए यह राम का नाम है हमारे गांव के अंदर तो अरी सुनियोरी करें अरी अरी अरे अरी में भी हरी सुनाई देता है भक्त माल के अंदर तो कथा भी यही आती है कि एक बुजुर्ग थे महाराज वैश्य के अंदर प्रवृत्ति हो गई वैश्या के अंदर भाव जागृत हो गया अपने नाती की शादी थी परंतु उस वैश्या को घर पर नहीं बुला पा रहे थे कि घर पे शादी समारोह में बुलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये किसने बुलाई है कौन जानता है इसको नाक कट जाएगी परंतु दिमाग के अंदर ये चल रहा है अरे बड़े बड़े पकवान बने हैं उसे बुला नहीं पाया बुला नहीं पाया उसे खिलाऊं शादी के इन लड्डुओं को खिलाऊं तो चुपके से गए घर से घर में से निकाल के महाराज चार पाँच डिब्बे लेके आ गए खाली अलग अलग मिठाइयाँ डिब्बों के अंदर भरी भरने के बाद यहाँ शादी चल रही है परंतु पीछे के दरवाजे से निकल गए अरे जाके उससे मिठाई तो देके आ जाऊं अब सीधे रास्ते से नहीं जा रहे हैं मुख्य रास्ता जो है उससे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर जाऊंगा तो सब पूछेंगे अरे तुम्हारे घर पे तो शादी चल रही है इस रास्ते से क्यों जा रहे हो अः तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें तो वहां होना चाहिए शादी में होना चाहिए तो छुप छुप के महाराज गलियों से होते हुए दूर की कहीं कोई देख ना ले हा? उस वैश्य के घर पे पहुंच गए वैश्या का घर पहली मंजिल पे था ये थक चुके थे नीचे से ही करने लगे अरे सुनियो अरे सुनियो करते करते महाराज तो हो गया वही उनकी हृदय गति रुक गई मर गए वो ऊपर से नीचे मिठाई लेने ही नहीं आ पाई अः इतनी देर में तो भगवत धाम से विमान आ गया यमराज के दूत आए यमराज के दूतों ने कहा यह तो हमारे संग जाएगा यह तो वैश्य के संग में आसक्त था हा? परंतु विष्णुओं के पार्षद बोले ये नहीं जाएगा क्योंकि अरी में भी हरी की ध्वनि निकलती है और अगर ध्वनि निकल रही है तो ये नामाभास है और नामाभास प्राप्त आत्मी आदमी नामाभास जिसने कर लिया हो करने के बाद उसका फल तो भगवत धाम होता है और कुछ नहीं होता ये तो नामा भास है कई लोग यहाँ पे होते हैं मैं हमारे इधर इधर के देशों में हरे कृष्णा हरे रामा रामा रामा हरे हरे ये नामाभास है रामा का अर्थ हुआ वैश्या हा? संस्कृत में रामा का मतलब होता है वैश्य या कामुक स्त्री यह अर्थ है वो राम को नहीं बोल रहे हैं वो रामा रामा कर रहे हैं परंतु उस रामा के अंदर भी हरिदास ठाकुर की तरह वह नामा भास लगा हुआ है राम का नाम उस रामा के अंदर भी है उनका नामा भास उनको भगवत धाम दिला देगा परंतु वृंदावन जाने के लिए उस अखिल रसाम सिंधु राधा कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो महाराज हरे नाम का सही रूप से ही उच्चारण जरूरी है हरे रामा नहीं है राम कृष्णा नहीं है कृष्ण है जरूरी है परंतु मेरे भगवान का नाम जिसने कमा लिया जिसने कमा लिया धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए असली धनवान कौन है राम नाम धन होए असली धनवान तो वह व्यक्ति है जिसने इस धन को कमा लिया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस संसार के अंदर हम अपनी नाक के पीछे लड़ते हैं उस संसार के अंदर भी हम अपनी नाक के पीछे लड़ते हैं दोनों जगह पे नाक की लड़ाई चलती है यहां पर भी नाकदार ऊंचा है, वहां पे भी नाकदार ऊंचा है यहां का नाकदार महाराज यहां की मुद्रा में देखा जाता है वहां का नाकदार नाम की मुद्रा में देखा जाता है यहां रहे होंगे प्रतिक्षण जो जिनकी नाम की मुद्रा यहां की मुद्रा बढ़ती और घटती रहती है उनकी नाक भी वैसी ही बढ़ती और घटती रहती है परंतु सबसे ज्यादा ऊंची नाक अगर हमारे उस धाम में किसी की है तो वह गणेश जी की है और गणेश की नाक सबसे ऊंची सबसे लंबी क्यों है वो इसी वजह से है क्योंकि वह है राम का नाम का जप करते रहते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी ने धन कमाया है राम नाम का हम बोल तो बताते हैं सब आचार्यों ने बताया है सबसे ज्यादा अगर किसी ने धन कमाया है तो वह लंबी सूर्ण वाले ने कमाया है तभी तो भगवान ने उसे वह सूर्ण वाला मुख प्रदान किया जिसमें नाक लंबी थी वह नाक क्या है बोले वही नाक तो राम का धन है जो सबसे आगे रखता है सबसे आगे रखता है देवों में अग्रणीय हाँ देवों में सर्व पूजित देवों में प्रथम पूजित कौन गणेश है क्यों है गणेश सबसे पूजित एक कथा में तो पुराण में कथा कहती है कि अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली परंतु दूसरा पुराण कहता है कि जब देवताओं की दौड़ हो रही थी उस समय उन्होंने अपने गुरु को याद करा गुरु हैं नारद देव नारद देव भैया गुरु हैं, तो गुरु शिष्य को क्या दे सकता है जब गुरु ही आ, भगवान के नाम में आसक्त है तो शिष्य को भी उसने उसी राम के नाम में आसक्त कर दिया जब आके समस्या गणेश जी ने नारद को बताई कि भाई यह समस्या है नारद जी ने एक शिला उठाई और उस पर लिख दिया राम और राम लिखने के बाद कहा जा इसी शिला की इसी नाम की एक परिक्रमा लगा ले तो सब देवताओं में अग्रणीय बन जाएगा अपने चूहे पर बैठ कर क्योंकि राम नाम के अंदर तो अखिल ब्रह्मांड व्याप्त है राम और नाम के अंदर अंतर कहां है एक ही तो नाम है कोई अंतर नहीं है दोनों के अंदर तो धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए असली धन यहां पे जितना कमा के ले जाओगे जितना समय है जितना तुमने यहां कमा लिया जब वहां पहुंचोगे तो यहां का डॉलर प्लास्टिक वाला थोड़ी ना चलेगा वहां कौन सा चलता है वहां पे तो यहां पे अर्जित करा हुआ क्या अर्जित करा हुआ राम नाम धन चलता है तभी तो सब वैष्णवाचार्य कहते हैं सब आचार्यो ने कहा है, कहीं कोई साधु रहे भगवान का नाम का जप करो भगवान के नाम का जप करो सनत कुमार क्या करते हैं भगवान के नाम का जब हरिश्णम हरि शरणम हरि शरणम हनुमान जी सीताराम सीताराम सीताराम गणेश राम राम राम राम राम नारद नारायण नारायण नारायण नारायण अनंत शेष हाँ ये तो सहस्त्र नाम करते हैं हमें हर क्षण इनके एक हजार मुंह है अनंत शेष के एक हजार मुंह से प्रति क्षण भगवान का ही हरि नाम निकलता है जब ये सब के सब सब कुछ छोड़कर हरि नाम कर रहे हैं आखिरी में तो समझ में आता है राम के नाम से बड़ा कुछ है नहीं है संसार के अंदर राम के नाम की आज राम के नाम को ही मैं देख रहा था और राम के नाम के बारे में ही बताया है नर नारी सब नाज विरहा बारू भाड़ की साज काचे पाके पड़ सतें जैसे नाज के कर, अनाज के कच्चे दा, कच्चे दाने भाड़ में गरम बालू से मिलकर एकदम हमारे यहाँ होता है आप कभी हमारे यहाँ एक दुकान का नाम होता है भड़बूजे की दुकान मान ली यहाँ कितने सब लोग जानते होंगे उसके यहाँ पे चना मिलता है मुडियां मिलती हैं हा आप उसके यहाँ पे चना लेने के लिए जाओ या वहां अगर भारत में मूंगफलिया देखो तो वो बालू के अंदर पकाते हैं बालू के अंदर पकाते हैं क्योंकि बालू हमारे यहाँ तो आप तो ऐसे ही पीनट्स कहीं से भी ले आओ परंतु पर वहां पे तो जब झाड़े आ जाएंगे तो वो बालू के अंदर पकी हुई ढकेल पे वो वहां पर बेच बेचता है तो बोले यह है तो जब तक नर नारी का विरह इस जब हमारे पास सब कुछ है ये नाम अभी तक जीवा पे आसक्त नहीं हुआ इस पर नृत्य करना चालू नहीं करा तो यहाँ पे संत कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास यह विरह नहीं आएगा कि अरे राम सुबह से मैं इतनी देर तक यह काम करती रही परंतु सुबह से अब तक भगवत नाम मेरी जी पे नहीं आया है ऐसा विरह अग्नि के अंदर जब तक तुम तप्त तो नहीं होगे तब तक कितनी भी महाराज तुम अपनी शक्ति लगा दो उस अपनी इस देहाग्नि को ना तुम जला सकते हो उस देहाग्नि में ना तुम जल सकते हो क्योंकि इस आत्मा को जलाने के लिए विरहाग्नि की जरूरत है और जब विरहाग्नि तुम्हारे पास आ जाएगी हा? कौन सी विरहाग्नि बोले नाम जब तक नाम तुम्हारे जीवा पे नृत्य करना ना चालू कर दे इस नाम की प्रीति तुम्हारे अंदर हो ना जाए हा? जब तक यह नाम ही तुम्हारा जब तक जीवन ना बन जाए तब तक इस नाम को करते रहो करते रहो और जिस दिन इसका एक क्षण का भी विरह तुम्हें असली विरह के समान लगे समझ लेना तुम्हारी आत्मा अब उन अनाज की तरह से उस मूंगफली और चने की तरह से उसमें तप रही है और यह जब तप तो होनी चालू होगी तो सिद्ध अवस्था में हो जाएगी खाने योग्य हो जाएगी और जिस समय खाने योग्य होगी मेरे भगवान श्री राम हाथ में मांगेंगे उस अनाज के दाने को तेरी आत्मा को खुद खाने के लिए उसका रसाभास प्राप्त करने के लिए तो महाराज नाम नेह नाम ने लीजिए जो रूखा खाया नाज रज पुष्ट ना प्राण हव मरे ना जीवन साज प्रेम बिना नाम उच्चारण तो ऐसा है जैसे रूखा अनाज खाना ना ये हमको पुष्ट करता है ना हमें मरने देता है प्रेम के बिना अगर आप इस भगवत नाम को ले रहे हो कई बार देखते हैं कई बार ऐसा सबके संग भी होता है कि महाराज प्रेम नहीं है हमारे अंदर हम भगवत नाम को ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं हमारी जीवा पर भी इस यह नाम नहीं चढ़ा है हा? अभी तक जीवा पर बिल्कुल नहीं आया यह नाम ब ले रहे हैं इस नाम को कई बार दूसरों को दिखाने के लिए इस नाम को लेते हैं तो जो ले रहे हैं नाम की प्रीति नहीं हुई है तो यहां पर कहते हैं कि ऐसा समझ लो कि यह नाम सूखा सूखा अनाज की तरह से तुम्हारे हृदय के अंदर जा रहा है जो न तुम्हें ज्यादा पुष्ट कर रहा है और जिससे खाके तुम्हारे जीवन में कोई फायदा नहीं हो रहा क्यों क्यूँ यह समझने की बात है अगर वह रूखा रूखा लग रहा है और कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी अगर इसके अंदर प्रेम की जागृति नहीं हुई है भक्ति लता बीज अभी तक स्फुरित नहीं हुआ स्फुटित नहीं हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं नामाप्राद हो चुका है हु? काचे पाके रूखे सूखे नाम नाज नहीं दोष पै छप्पन भोग सहित जू जीजे सो कछु और सोस कच्चा हो या पक्का हो रूखा हो या सूखा अनाज से पोषण होने में तो कोई दोष नहीं किंतु छप्पन भोग सहित अगर उसे जीमा जाए उसे खाया जाए तो पोषण होता है ठीक उसी प्रकार से यह वैसे ही नाम से भी वही लाभ होता है किंतु विवेक वैराग्य चित्त आदि को भगवान के चिंतन में लगाने की जरूरत है यहाँ पे छप्पन भोग की बात कही कि ये मत ये मत करो कि अपनी जीवा से ही इस नाम को बस जपते रहो रटते रहो रटते रहो नहीं संग में छप्पन भोग अगर तुम खाओगे छप्पन भोग के संग अगर तुम उस अनाज को खाओगे तो तुम्हारा सब कुछ भला होगा यहाँ पे छप्पन भोग क्या है बोले यह हमारी सब इंद्रियां हैं हा हमारे ये कह, संत कह रहे हैं तुम अपने मन बुद्धि चित अहंकार अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों से भगवान के नाम का जप करो अपने चित्त को भगवान के नाम में लगाओ अपने मन को भगवान के नाम में लगाओ अपनी कर्मेंद्रियों को भगवान के नाम में भगवान की सेवा में लगाओ अपनी ज्ञानेन्द्रियों को लगाओ बोले जब छप्पन भोग अपनी सब इंद्रियां भगवान के नाम में लग जाएंगी तो यह अनाज के महाराज तुम्हें बड़ा पुष्ट करेगा रज्जब है भगवंत के रोम उठे उठ राम ऊंट को कोणी रट एक फल एक ही कही राम हृदय में एक राम का चिंतन करने से राम का वियोग अनुभव होगा और यह राम का वियोग भय के द्वारा रोम खड़े होकर राम राम करते लगते हैं उस समय साढ़े तीन कोटि राम नाम का जप एक साथ रहता है महाराज एक एक जप करोगे उसमें जब तुम्हारी पूरे शरीर से तुम्हारा पूरा शरीर छप्पन भोग छप्पन भोग की भांति उस भगवान के नाम का जप करेगा तो बोले जितने भी तुम्हारे शरीर के रोए हैं जितने भी शरीर के रोए हैं वह खड़े हो हो के उस भगवत नाम का जप करेंगे जैसे अर्जुन के एक एक रोम से कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण निकलता था बोले एक बार तुम्हारे मुंह से राम निकलेगा तो वह एक बार का नाम साढ़े तीन करोड़ राम के नाम के बराबर होगा क्योंकि तुम अकेले राम का नाम नहीं ले रहे हो साढ़े करोड़ तुम्हारे अंदर से शरीर से राम ध्वनि और राम नाम का जप हो रहा है बोले सब का तुम्हें आनंद तब आएगा कि जब तक जीवा के संग अपने शरीर को भी उस राम के नाम में लगा दो रज्जब नाम घड़ीसो नाम का दी से तेज अन्नज लीनो घर लौंडा भया साख साधु संत राम नाम के नामी राम से बोल रहे हैं यह है राम नाम जो है महाराज यह है राम नाम तो सबको प्रदान कर देता है यह है राम नाम तो स्वयं भगवान श्री राम को प्रकट कर देता है अच्छा फक्कड़ संत थे ना तो बोल रहे हैं लीनो घर लौंडा भयो बोले दशरथ जी ने भी उसी राम का जप करा हाँ उनके घर लड़का हो गया लड़का कौन वह राम हो गए बोले जब तुम्हारे शरीर से साढ़े तीन करोड़ रोम रोम से राम राम राम का जप होगा उस समय विश्वास करो तुम्हारे सामने तुम्हारे हृदय के अंदर राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे नाम घड़ी सो नाम की महिमा अधिक बखान निज बपू घर तो भूड़ गए नाम तये पाषाण राम ने अपने शरीर के हाथ से जल पर पत्थर घरे हैं तो डूब गए परंतु नल नील ने राम नाम लिखकर जल पर पत्थर धरे तो तिर गए अत नामी का नाम तो महिमा और उसकी महिमा तो बहुत ऊपर है राम खुद अपने नाम लिख लिखा तो सही परंतु अपने नाम के अंदर उनकी रुचि नहीं थी प्रेम नहीं था उनका प्रेम तो उनके भक्तों के अंदर होता है कृष्ण भी समाधिस्त होकर महाराज भीष्म पिता महा का ध्यान करते हैं भक्त भगवान का ध्यान करता है भक्त का हृदय भगवान में लगा है यहाँ जब नल नील पुल सेतु बंधन करने लगे जब वो राम लिख रहे थे तो उसके अंदर राम नाम के अंदर प्रीति जो थी वह निकल के आ रही थी उसका आवेश निकल के आ रहा था उस आवेश ने महाराज उस पुल का सेतु का बंधन कर दिया हाँ भगवान स्वयं तो कुछ नहीं कर पाए भगवान ने ताकत जरूर लगाई थी करने के लिए लाओ लाओ तुम लिख रहे हो मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूं हाँ एक तरफ लाखों करोड़ों बानर जो राम राम के प्रेमी हैं भक्त हैं वह लिख रहे हैं और राम जी ने सोचा चलो अब मैं भी लिख दूं महाराज सब ताकत लगा दी परंतु लिख नहीं पाए और आखिरी में जिन जिन पर लिखा भी वह सब के पत्थर डूब गए बताता है नामी से भी बड़ा आ, उसका नाम है नामी के पास उस अपने नाम की प्रीति नहीं है असली प्रीति तो भगवान के उस नाम की ही है तो रमनती इति रामा जो रोम रोम में रहता है आ? एक एक अर्थ है भगवान के नाम का रमनती इति रामा जो रोम रोम के अंदर व्याप्त तो हो जाए जो रोम रोम से भगवान का जप करे वह नाम राम का है जो मोही राम लागते मीठे तोन नव रस सट रस रस अनरस हई जाते सब सीठे हाँ तुलसीदास स्वयं इस बात को कह रहे हैं आ? कि जिस दिन से मुझे यह राम के नाम मीठा लगने लगा है तब से नवरस सटरस, खाने की वस्तुएं इस संसार के जितने भी रस हैं, वह सब रस अनरस अच्छे रस भी जितने भी यहां हैं, बुरे रस भी जितने भी यहां हैं, वह सब के सब मुझे फीके लगते हैं इस राम के नाम की चर्चा समय का अभाव ज्यादा है नहीं तो मन तो बहुत सारा है कहने करने का राम जी का भर भर के लिखा है राम का नाम भी तो सोच समझ के दिया ना आजकल तो हम कुछ भी नाम दे देते हैं अपने सब लोगों को सब जितने भी बालक अपने यहां पे अब अब नहीं हो रहा है मैं देख रहा हूँ अब की जो बच्चे पैदा होते हैं अब तो बड़े लोगों से पूछ पूछ के बड़ी सारी स्पिरिचुअल किताबों को और ढूंढ ढूंढ के अब नाम दिए जाते हैं परंतु एक समय बीच में ऐसा चला था कि जिसको जैसा जो नाम दे सको उल्टा सीधा एक समान आ, छोरी का है कि छोरा का है समझ में ही नहीं आता था वो नाम सबको दे दिए जाते थे हमारे यहाँ चलते थे वो कौन सा होता था जीतू नहीं जीतू नहीं <laughs> हमारे यहां बब्बल नाम होता था हमारे यहाँ ऐसी औरतें भी हैं जिनका नाम बब्बल है आदमी भी है जिनका नाम बब्बल है समझ में ही नहीं आता है <laughs> देखो ये नाम जो है नाम यज्ञ है नाम जो है नाम यज्ञ है और यज्ञ जो होता है यज्ञ जो है शब्द है वो यज धातु से बना है यज धातु के अमरकोश के हिसाब से तीन अर्थ होते हैं हु? तीन अर्थ प्रथम अर्थ है दान प्रथम अर्थ है दान शास्त्र के अंदर यह लिखा है कि जो एक बार प्रेम पूर्वक प्रीति से उस नाम में आसक्त होकर भगवान का नाम लेता है उसे इस संसार इस पृथ्वी को एक करोड़ बार देने का दान में देने का फल प्राप्त होता है शर्त आसक्ति हो प्रीति हो उस नाम के ये सबसे बड़ा दान है इस संसार में किसी के पास कुछ ना हो देने को वो अगर एक बार भी नाम को दे देता है किसी को हमारे यहां तो उसे नाम दान कहा जाता है ना सबसे बड़ा दान नाम का दान है क्योंकि आप नाम को नहीं दे रहे हैं आप साक्षात भगवान को दूसरे को दे रहे हैं यहाँ की वस्तुएं अचित्त हैं परंतु भगवान जो हैं वह तो सत्य स्वरूप है चित्त स्वरूप है हम असत्य वस्तुओं का यहाँ पे दान कर रहे हैं हम जो अचित जिनमें चेतना नहीं है उन वस्तुओं का यहाँ पे दान कर रहे हैं पर चेतन स्वरूप जो भगवान के नाम जो उनका अभिन्न है जो अतरंग है जो एक जैसा है उसी का जब आप दान करते हो किसी को अब ये दान क्या होता है संकीर्तन में उच्च स्वर से करा हुआ भगवत नाम कीर्तन दान कहलाता है उस समय पर जो व्यक्ति सुनना चाहे या ना सुनना चाहे कोई जीव जंतु सुनना चाहे या ना सुनना चाहे वह सब कोई सुन लेता है उस नाम हमारे यहाँ एक नामनिष्ठ संत भी है व्रज के अंदर, श्री रमेश आज भी आज उन्हीं की नामनिष्ठा के कारण चार हजार प्रभात फेरिया प्रभात फेरी का अर्थ है कि सुबह वैष्णव गण एक ग्रुप बनाकर अः एक किसी रोड पे निकलते हैं या शहर के अंदर परिक्रमा लगाते हैं घूमते हैं संकीर्तन करते हुए तो उन रमेश बाबा के कारण महाराज आज चार हजार से ज्यादा प्रभात फेरियां सिर्फ भारत के अंदर चल रही हैं उनकी नामनिष्ठता के कारण जो व्यक्ति उस समय पर निकल रहा है चल रहा है चलते हुए महाराज चाहे सुनना चाहे या ना सुनना चाहे भगवत नाम उसके पास जा रहा है आ? ये नाम का दान है उसे शुद्ध करने का प्रयत्न हो रहा है वह खुद नहीं कर पा रहा है हरिदास ठाकुर जब कीर्तन करा करते थे अपने आ? दैनिक जब जाप होता था और संध्या तक आते आते उच्च स्वर से जाप करते थे तो दूसरे लोगों के लिए करते थे अपने लिए है मानसिक कर लिया अपने लिए है महाराज बड़बड़ाते हुए कर लिए परंतु उच्च स्वर से समस्त लोगों के लिए करा परंतु यह सोचने की बात है जब आप दूसरों के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया तुम दूसरों के लिए कर रहे हो क्योंकि मैं कई बार लोगों को देखता हूं वैसे तो बढ़िया तरीके से चुपचाप जब कर रहे हैं सामने पहुंच गए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम आरे राम आरे राम हरे चीख चीख के महाराज गला फाड़ फाड़ के दूसरे को सुनाते हैं कि कैसा जब चल रहा है पहले अपने लिए करो जब तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ आ जाए कि दूसरा दूसरे तुम्हारी जीवा से वह नाम जब निकले और दूसरे के कान तक पहुंचे तो उसके भी हृदय के वह द्वार खुल जाएं उस अशुद्ध की भी शुद्धि हो जाए कि उसके हृदय के अंदर भी भगवत नाम नृत्य करने लगे उसके लिए अपनी जरूरी है पहले हरिदास ठाकुर अपना करते थे फिर बाद में सोचते थे यार मैं सब अब मुझे सबके बारे में सोचना है पहले अपना आप अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो दूसरे को कहां से उठा दोगे दूसरे को कहां से दे दोगे प्रभात फेरी ये नामदान है सुबह पांच बजे कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे उस नाम को सुन के उठ के गालियां भी दे दे कोई बात नहीं है नाम तो पड़ा कान में आज भी वृंदावन में ब्रज में कैसे कितने ऐसे स्थान है जहां पर २४०० घंटे अखंड रूप से हरे नाम संकीर्तन होता है सिर्फ हरे नाम। रमेश बाबा की तो जब व्रत चौरासी को की यात्रा निकलती है मेरा खुद का अपना अनुभव है सोते हुए ऐसे लगा जैसे किसी ने ४४० सौ बोल्ट का करंट मार दिया कि मैं उठ के पागलों की तरह से भागा कि ये कौन गा रहा है जिंदगी में आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। प्रथम अनुभव जब हरिम संकीर्तन का कि मैं सोते और उस अनुभव के बाद एक साल तक जैसे ही कार्तिक आया उस वृंदावन से कहीं गया नहीं वहीं बैठा रहा कि मुझे उस कीर्तन को फिर से सुनना है उसी कीर्तन को फिर से सुनने के लिए कहीं नहीं गया वही अनुभव फिर से प्राप्त करना चाहता था दूसरा अनुभव आया महाराज लाउड स्पीकर खराब थे खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़ करने लगी अः मैं पागलों की भांति अपने घर से भागता हुआ उन लाउड स्पीकर उनकी महाराज यात्रा बहुत लंबी होती है पंद्रह बीस हजार लोग उसमें होते हैं ब्रज यात्रा जब परिक्रमा निकलती है ब्रज परिक्रमा में पंद्रह हजार लोग तो उनके कई सारे लाउड स्पीकर चलते हैं मैं भागते भागते उस स्थान तक पहुंचा सिर्फ यही कि वो हरे नाम मुझे खींच के वहां पर पहुंचा के ले लिए गया। जिस जगह रहता हूं वहां पर रात्रि सुबह से लेकर रात्रि तक रात भर चौबीसो घंटे हरे नाम चलता है परंतु यह नामनिष्ठता है नामनिष्ठता का प्रभाव है जो तुम्हें खुद उठ के इतना व्याकुल बना दे कि तुम उसके पीछे भागो हम सुनते जरूर हैं, हाँ कई लोग आते हैं मैं भगवान को देखता हूं आंखों से आंसू निकल जाते हैं मैं यहां जाता हूँ आंखों से आंसू निकल जाते हैं देखो आठ प्रकार के आंसू कहे गए हैं जब नींद आती है तब भी आंसू निकलते हैं तब जागते हो तो भी आंसू निकलते हैं जब मिर्ची खा लेते हो तो भी आंसू निकलते हैं जब खुश होते हो तो एक अलग आंसू है जब दुखी होते हो तो एक अलग आंसू है जब भांग पी लेते हो नशा कर लेते हो तो अलग आंसू है आठ प्रकार के आंसू हमारे शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं वो वो आंसुओं से मतलब नहीं है आपके आंसू निकल रहे हैं, ठीक है निकल रहे हैं, आपकी इंद्रिय मैं कहता हूं बड़ा अच्छा काम है चलो एक इंद्रिय तो भगवत सेवा के लिए तैयार हो रही है और अपनी आंखों का मार्जन अपनी इंद्रिय स्वयं अपना मार्जन अपनी सफाई कर करके उन भगवान की सेवा में लेके जा रही है कई लोग होते अरे देख नौटंकी कर रहा है यहां पर तो खड़े होके गलत यह वैष्णव अपराध होता है आ, यहाँ पे तो देखो कैसा धार्मिक भक्तिन और भक्ता बन के जो आ हैं भक्त भक्ता बन के आ गए हैं घर पे देखो वैसे इनका चाल चलन अरे चाल चलन एक बात है भगवान के सामने वह भगवान के संख्या प्रेम है वो दूसरी बात है प्रथम बार जो मुझे खुद का अनुभव है वो उनका प्रेम दान था वो उनका नाम दान था जो मैं सो, सोते सोते मेरी कानों पे पड़ा कि मैं खिंच के उनके पास वहां पे पहुंच गया मुझे याद है जब जिस दिन से पढ़ा और जब से मैंने प्रचार करना चालू करा तब से उनकी सीडी ले लेके मैंने अपने हर जगह कई शिष्यों को दिए कि भैया इस हरे नाम को जरूर सुनो इस हरे नाम को जरूर सुनो ऐसा हरे अद्भुत हरे नाम क्योंकि राग के अंदर हाँ, हर हरिनाम राग के अंदर होता है हम अब तो यहाँ के लोग तो उसे रैप भी कर देते हैं उसे रॉक भी बना देते हैं वो अलग अलग चीजें हैं परंतु असली हरिनाम जो गाया जाता है वो रागों में गाया जाता है और जब राग आ, उस अनुराग के संग मिलता है आ, उस भक्त के नाम के प्रभाव से जब मिलता है तब महाराज उसकी बात ही कुछ और होती है कभी आओ नाम संत के यहां पे आप पहुंचो उनके हाँ हमेशा राम नाम चलता है ब्रज में जा रहे हो दर्शन करने जरूर जाओ मैं तो हमेशा सब लोगों से कहता हूं हमें भक्ति बांध के रखने की का स्थान नहीं है हर जहां जा सकते हो वहां जाओ जहां के दर्शन कर सकते हो जिन सिद्ध महात्मा से तुम्हें जो कुछ प्राप्त हो जाए जो शिक्षा प्राप्त हो जाए जो तुम ले सकते हो जो लेने योग्य है वह सब लो हम तो दोष लेने के लिए भगा उनके अंदर ये दोष है उनके अंदर वो दो ठीक है कोई यहां पे भगवान कृष्ण भी जब थे तो उनमें भी गालियां पड़ती थी राम भी थे राम में तो आज तक गालियां पड़ रही है कि भैया सीता को छोड़ दिया सीता का भी रह सब देख रहे हैं राम का भी रह कोई नहीं देख रहा है वो भी तो सीता से अलग है अब जो जिसे दोष देखने हैं वो दोष देखेगा परंतु भक्त का कार्य है कि गुण देखो और उन गुणों के अंदर से तुम्हें जो प्राप्त हो जाए उसे लो तो सबसे बड़ा दान जो है नाम दान प्रभात फेरी संकीर्तन करते हुए उच्च स्वर से भगवत नाम गाना हाँ और बोलना ये दूसरों को दान देना होता है दूसरा यज शब्द का अर्थ है सत्य सत्य सबसे अच्छा शुद्ध सत्यंग जो है वह नाम है सबसे शुद्ध जो है समर्थ दास जी एक हमारे यहां उच्च कोटि के संत हुए हैं महाराज एक बार उन्होंने अपने सत्संग रोज प्रतिदिन करते थे दैनिक सत्संग चलता था एक दिन उन्होंने कह दिया भैया आज तक तो मैंने असली सत्संग कभी करा नहीं है अगर मैंने असली सत्संग जिस दिन कर दिया उस दिन भगवान स्वयं प्रकट होकर आ जाएंगे उनके शिष्य भागे भागे पहुंचे भागे भागे आके सबने हाथ जोड़े हाथ जोड़ के कहा हम तो सोचते थे आप प्रतिदिन ही रोज ऐसा सत्संग करते बोले नहीं ऐसा सत्संग आज तक मैंने नहीं करा है जिस दिन कर दूंगा उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे बोले तो तो फिर हमें तो भगवान देखने आप असली सत्संग करो बोले तुम सुनी नहीं सकते हो उस असली सत्संग को बोले नहीं हम सुनेंगे उस असली सत्संग को आप असली सत्संग ही सुनाइए हमको हरा असली सत्संग बोले ठीक है आ, दो दिन के बाद संध्या के समय वह सत्संग की शुरुआत होगी आ जाना उस दिन भगवान जरूर आएंगे दर्शन कर लेना महाराज कह दिया बैठ गए सब पूरे नगर के अंदर यह चर्चा पहुंच गई कि भैया भगवान आएंगे सत्संग समाप्त होते ही पूरा नगर का नगर वहा पे पहुंच गया दर्शन करने के लिए ह और समर्थ दास वहा पहुंचे हाथ में था मजीरा अः हा, हाथ में था करताल और लेके बैठ गए और बैठ के करने लगे जय राम जय राम जय जय राम महाराज कीर्तन चालू कर दिया जय राम जयराम का एक घंटा भय दो तो घंटा भय तीन घंटा भय चार घंटा ये तो भूल गए सब कुछ हाँ इनके संग जो अब को लाक लेके बैठे थे वो तो कर रहे थे तीन चार घंटे के बाद किसी को पानी पीने या बोले अरे यार भगवान को बाद में देख लेंगे घर चलो चार घंटा तो होगा ये तो कुछ सत्संग ही नहीं कर रहे हैं महाराज तीन चार घंटा में आधी जनसंख्या अपने अपने घरों को चली गई छः सात घंटे के बाद जो थोड़े और सत्व गुण के जो याचक भक्त थे वे भी घर को चलने लगे यार अब तो कमल टूट रही है भगवान वाली कब प्रकट होंगे इनका कीर्तन कब समाप्त होगा दस बारह घंटे के बाद अब तो ढोलक वाले भी बोले महाराज जी तो लगता है अपने अमल पत्ते करके आए हैं <laughs> महाराज ये तो प्रेम रस के अंदर भीगे हुए हैं और ये तो नहीं निकलने दस बारह घंटे तक तो उन्होंने खूब साथ दिया कि बोले यार अब तो घर चलो सुबह भी होने को आ रही है अब तो अब तो हमें भी जा रहा है सौछ वउच और उस तैयार वैयार होना है ठीक है बाद में देखेंगे करेंगे रात्रि भर महाराज नाम संकीर्तन नाम चलते चलते जब सुबह हुई, सुबह हुई हुई होके दोपहर एक आदमी दूर दूर तक नहीं है हा? और हनुमान जी महाराज उनके सत्संग से इतने प्रसन्न हुए कि वहां पे प्रकट हो गए जैसी प्रकट होकर आशीर्वाद देने के लिए आए इन्होंने आप खोल के प्रणाम करा और चीख के बोले लो दर्शन करो हनुमान प्रकट हो गए इन्हें मालूम नहीं था महाराज नीचे देखा हनुमान जी बोले कोई नहीं आएगा लाला सब गए <laughs> असली सत्संग के श्रोता, तो बिरले ही होते हनुमान जैसे होते हैं भगवान स्वयं अपने सत्स... अपनी कथाओं को सुनते हैं प्रहलाद महाराज अपनी स्वयं अप... कथाओं को करते हैं राधा रानी भगवान शिव ये उच्च कोटि के श्रोता हैं एक व्यक्ति नहीं था सिर्फ समर्थ दास वहां पे उन हनुमान के दर्शन कर रहे थे ये सत्संग भी पूर्ण सत्संग नहीं सत्संग जब तक कीर्तन नहीं है वह सत्संग सत्संग नहीं असली सत्य तो नाम है ना जब तक उस नाम का संग ना करा जाए तो हर कथा पूर्ण है हर कथा पूर्ण भागवत में भी सुखदेव मुनि ने भागवत की कथा शुरू होने से पहले और शुरू होने के और खत्म होने के बाद दो चीज करी थी कीर्तन कीर्तन आचार रहे हैं सुखदेव मुनि कीर्तन आचार रहे हैं जितनी कीर्तन की उन्होंने बात बताई है भागवत जी में किसी ने और कीर्तन की बात करी भी नहीं है शुभदेव मुनि ने करी है कीर्तन की बात तीसरा यज शब्द का अर्थ होता है यज्ञ यज्ञ क्या नाम यज्ञ देखो यजमान भी अशुद्ध है आचार्य भी अशुद्ध है सामग्रियां भी अशुद्ध है अग्नि भी अशुद्ध है स्थान भी अशुद्ध है समय भी अशुद्ध है काल भी अशुद्ध है क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है मैं बोलू पांच तरीके के जब पत्ते आ जाएंगे अमरूद के, के इसके, उसके उससे तो वो कलश पे रखे जाने के हैं वो तो पंच पल्लव कहलाते हैं आ? वो तो कलश पे पांच पत्ते रखोगे नहीं तब तक काम होना ही नहीं है मैं तो पत्ते की बात कर रहा आम तो ही नहीं है गुरुजी जी यहाँ पे तो एक्सपोर्ट करके मंगवाते हैं स्थान शुद्ध होना चाहिए जहाँ पे हरि कीर्तन अब उसमें भी शुद्धता में भी पाँच चीज़ों की आवश्यकता है जिसके यहाँ पे भागवत रखी हो जिस जो ब्राह्मण को निवेदित करता हो जिसके यहाँ पे गऊ हो अब गऊ में भी कई जगह पे तो यहाँ गऊ नहीं चलो स्वर्ण की गऊ या चाँदी की गौ घर के अंदर रखी हो तुलसी माता हो आ, इन सब चीज़ों को ज, ये चीज़ जिसके घर पर होती है शास्त्रीय नियम तो ये है जो हमारे गरुण पुराण आदि के अंदर लिखा है उसी के घर पे ही जाना चाहिए उसी के यहां पे ही यज्ञ की का है क्योंकि उसका घर मंदिर समान होता है पवित्र समान होता है अब तो कहीं करा लो यजमान की अशुद्धि पहले तो अप्रस अपरस देखा जा शुद्धि अशुद्धि देखी जाती थी नहाने के बाद किसी को नहीं छूना है उस स्थान को पूरा पवित्र करके रखना है घेरा लग जाएगा ना कुत्ता ना बिल्ली ना जानवर ना कोई कोई व्यक्ति भी उस इस, उस जगह पर नहीं आएगा अपने पैर भी घर के बच्चे भी वहाँ पर नहीं पहुँचते थे उस स्थान को इतना शुद्ध करके रखा जाता था कपड़े भी रेशमी व वैसे वस्त्र पहने जाए जो कहीं अगर छू भी जाए तो उससे अशुद्धि ना हो नहीं तो किसी से भी नहीं छुआ जाता रात, एक रात्रि पहले से व्रत करा जाता पूरे दिन भर व्रत करा जाता और यज्ञ समाप्त होने के बाद कीर्तन करा जाता है यजमान अब ऐसे रहे अब कहा भूखा मारोगे ठीक है जो है सामने सामने करा दो लकड़ी लकड़ी भी ऐसी नहीं कि कोई सी भी लकड़ी चल जाए यज्ञ यज्ञ में यग्य के लिए भी अब भैया वो पेड़ भी तो वही वैसे पेड़ होने चाहिए ना जो ठाकुर जी तक चला के उस सामान को उस खाने को पहुंचाते हर कोई लकड़ी नहीं होती है परंतु अशुद्धि है हर जगह तो नहीं हो सकती है यज्ञ कुंड किस प्रकार का बनना चाहिए उसकी कितना बड़ा होना चाहिए कितना चौड़ा होना चाहिए कितनी सीढ़ियाँ उसमें ऊपर होनी चाहिए कितना डीप होना चाहिए सब चीज़ें हैं ये तो आप तो हम कहीं से भी जाके खरीद लाओ यज्ञ कुंड न तो बना दो ठाकुर जी देखेंगे भक्ति में सही है भक्ति के हिसाब से थोड़ा बहुत सही है जहाँ दूसरी बात आई ना मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए और ये चाहिए वो वहाँ पर राधे राधे हो जाती है आचार्य जो कराने वाला हो ब्रह्म गायत्री करने वाला हो जिसे अपना वेद मालूम हो अपनी शाखाएं मालूम हो अः अपना गोत्र वोत्र आदि सब कुछ मालूम हो कराने का विधि पूरी मालूम हो उच्चारण सही से आता हो मंत्रों का जरा सा भी उच्चारण इधर उधर हुआ वो तो गया काम से आ, वो नहीं जाएगा तो मे उसके घर परिवार में कोई ना कोई राधे राधे उसकी किसी ना किसी अवस्था से वही जाएगी इन सब की शुद्धि सामग्री की शुद्धि हाँ कैसी सामग्री चाहिए कैसा चावल चाहिए चावल टूटा हुआ ना हो बिल्कुल सही वाला चावल हो हाँ बुरा हो उसके अंदर घी हो घी भी हो तो देसी घी हो देसी घी भी हो तो वो देसी गैया का घी की बात हो रही है हाँ वो वो वाली भी वो जर्सी वर्सी गई की घी नहीं असली दे गैया का जो वहां की ब्रीड है उसके उसका घी जो भगवान को तो वही पे पसंद है ना वो उनकी पेप्सी है आ, वो उनकी पेप्सी है आ, वो ने वही पानी है उनका उन्हें इधर उधर का पसंद ही नहीं है अब उन सब की शुद्धि काल की शुद्धि समय की तो अब वो यज्ञ भी एक तीन जगह अग्नि जाती है प्रतिदिन अलग अलग जगह पर एक दिन आकाश में रह जा रहती है एक दिन यहाँ रहती है धरती पर और एक दिन पाताल में रहती है तो यज्ञ भी जब धर जब अग्नि यहाँ पर हो तब करना चाहिए अब उसमें भी समय देखा जाता है कौन सा समय कौन सी वेला में उस यज्ञ को करा जा सकता है कौन देखे तो यज्ञ में बड़ी सारी अशुद्धियां हैं आचार्य खुद इतने शुद्ध नहीं रहे जब यह सब अशुद्धिया हैं, तो सबसे बढ़िया शुद्धि क्या है बोले नाम यज्ञ की जब हरे नाम का यज्ञ करा जाता है कि आज छह घंटे का आज बारह घंटे का आज चौबीस घंटे का हमें भगवान भगवत नाम का यज्ञ करना है कीर्तन करना है बोले वो कीर्तन सबसे ज्यादा शुद्ध होता है और वो लोगों को भी शुद्ध कर देता है इसमें देश पात्र काल आदि किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि अच्छा है या बुरा है और किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी हुआ हो ये नियम है कि वह यज्ञ जो है वह कीर्तन के संग समाप्त तो होता है जब तक उसके अंदर कीर्तन नहीं है तब तक वह उसकी उसके फल में आने में डाउट है कीर्तन होना आवश्यक वामन जी का भी था हा वामन देव पहुंचे थे बलि महाराज के उस दिन कथा में बताया आखिरी में शुक्राचार्य ने करा क्या आ? हरे नाम संकीर्तन का भागवत ज्ञान यज्ञ है भागवत ज्ञान यज्ञ ऐसे कहा जाता है ज्ञान यज्ञ भागवत ज्ञान यज्ञ भागवत ज्ञान यज्ञ होने के बाद भी सात दिन सात रात्रि तक यह यज्ञ चला चलने के बाद आखिरी में सुखदेव महाराज ने क्या करा तो हरे नाम संकीर्तन करा कि ज्ञान यज्ञ भी तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हरिनाम संकीर्तन नाम, नाम यज्ञ उसके संग सम्मिलित नहीं हो जाता है यह नाम बहुत जरूरी है इस जीवन के अंदर अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और अगर नाम नहीं है तो महाराज इस जीवन का तो बंटाधार है हरी के नाम को आलस कत करत है रे काल फिरत सर सांधे अगर तू आल का नाम लेने में आलस कर रहा है अरे काल तो सर के ऊपर बैठा हुआ है देर कुबेर कछू नहीं जानत चढ़ियो रहत है कांधे हीरा बहुत जवाहार संचे कहा बह्यो हस्ती दर बांधे कहीं श्री हरिदास महल में बनीता बनी ठाणी था बनी बही एको ना चलत जब आवत अंत की आंधे श्री हरिदास स्वामी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हरि का नाम लेने में तू आलस से क्यों कर रहा है आ? जानता है कि तेरे सिर के ऊपर काल है किसी भी दिन तू मर जाएगा किसी भी दिन तू मर जाएगा उसके बाद भी वो काल ना समय देखता है ना समय देखता है वो किसी भी क्षण आ सकता है परंतु अः हम लगे हैं हीरे जवाहरात जवाहरा हीरा बहुत जवाहर संचे संचय हीरे जवाहरातों को संचे करने में अपने मकानों और महलों को बनवाने में अब वो बोलते हैं का भयो हस्ती दर बांधे कही श्री हरिदास महल में बनीता बनी ठाड़ी वही अः बोले कहा इधर उधर भाग रहा है तू तो? तू जिस दिन मरेगा जिस दिन ये काल तुझे लेके जाएगा उस दिन ना ये हीरे जवाहरात ना ये मकान कुछ तेरे संग नहीं जाएगा सब तू छोड़ के जाएगा स्वयं ना नाम सदृशम ज्ञानम ना नाम सदृशम्रतम ना नाम सदृशम ध्यानम ना नाम सदृशम फलम् ज्ञान महाराज नाम से बड़ा ज्ञान भी नहीं है नाम से बड़ा व्रत भी नहीं है नाम से बड़ा ध्यान भी नहीं है और नाम से बड़ा फल भी नहीं है ना नाम त्यागो ना नाम ननाम समा ना नाम सदृश पुण्यम नाम सदृशो गति इस नाम से बड़ी न गति है न पुण्य है त्याग है न शम है नामैव परमा नामैव परमा गति नामैव परमा नामैव परमा स्थिति नामैव परमा भक्तिर नामैव परमा मति नामैव परमा प्रीतिर नामैर परमा स्मृति इस नाम से बड़ी तो महाराज ना मुक्ति है ना गति है ना शांति है ना स्थिति है ना भक्ति है ना मति है ना प्रीति है और ना स्मृति है कारणम जनतो नाम प्र, प्रभु रेव चा नाम परम राध्यो नाम परमो गुरु यही नाम ही मेरे गुरु हैं यही नाम ही गुरु हैं और यही नाम ही मेरे भगवान साक्षात है ये राम का नाम है इस राम के नाम को महाराज कितन राम राम राम राम राम राम हा? जग विश्राम मंगल धाम पुण्य काम सुंदर नाम योग जप तप व्रत नियम यम यज्ञ दान अपार राम सम नहीं एक साधन राम ए सब आधार महाराज तुम योग कर लो जब कर लो तप कर लो व्रत कर लो नियम कर लो यम कर लो यज्ञ दान कर लो हाँ क्या कहते हैं राम सब नहीं एक साधन राम सब आधार आधार का मतलब समझिए मैं बैठा हूं मेरा आधार यह सोफा है आप बैठे हैं आपका आधार यह जमीन है सबके आधार अलग अलग हैं, परंतु यहां पर आचार्य गण कह रहे हैं कि चाहे योग हो जप हो तप हो व्रत हो नियम यम यज्ञ दान कुछ भी हो हा? राम सब आधार जब तक राम का नाम उसके अंदर नहीं है तब तक सब निराधार है जब तक राम का नाम अंदर जिस दिन राम का नाम आ गया हा? चाहे कुछ कर रहे हो कोई सा जप करा हो कोई सा तप करा हो कोई सा भी महाराज स्तुति कर रहे हो अगर राम का नाम ना लेके कर रहे हो तब तक वह स्तुति पूर्ण नहीं कहलाएगी अपूर्ण हो जाएगी राम गुरु पितु मातु राम राम सुखद उदार राम स्वामी सखा राम राम प्रिय परिवार आ? जब राम का भक्त बन जाते हैं हनुमान भाती जब भक्त बन जाते हैं जब प्रीति आसक्ति हो जाती है तो राम ही गुरु है हमारे स्वामी राम ही सखा और राम ही हमारा प्रिय आधार और परिवार बन जाते हैं राम जीवन राम तनम राम धन जन दार राम सुत सुख साज राम ही राम प्राण आधार राम राग विराग राम ही राम स्नेहा राम प्रेमद राम प्रेम प्रेमिक रेम प्रेम पारावार इस राम से बड़ी कुछ चीज नहीं है राम बहुत जरूरी है मैया <laughs> यह राम नहीं आया नाम राम को अंक है सब साधन है सून अंक गए तो अंक गए कचु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण महाराज अगर यह राम का नाम नहीं है तो तुलसीदास कहते हैं सब साधन शून्य हैं ह सब साधन है शून्य सब साधन शून्य है जीरो नील बटे सन्नाटा है कितनों भी कर लो हा? और अगर उसके अंदर राम का नाम है हा? तो शून्य के आगे जैसे एक लगा दिया जाता है अंक गए कचु हाथ नहीं हा? अंक रहे दस गुण जब अंक जीरो में से कुछ भी घटा लो आखिरी में जीरो ही बचेगा कितने भी अंक को घटा लो परंतु राम का एक नाम अगर संग में लगा दिया एक नाम संग में लगा दिया बोले सब दस गुण बन जाते हैं दस गुना हो जाता है वह कार्य ये राम हमारे जीवन का स्रोत हैं हमारे जीवन का आधार हैं हमारे जीवन के हा? स्वामी है हमारा क्यों क्योंकि ये हम आत्मा है ना आदमी बोले नहीं पिता तो मेरे वह शरीर है शरीर है तो भाई तू तो अपने पिता को चाटा भी नहीं मार सकता है जब पिता के पिता के में से आत्मा चली जाती है तो क्या करता है हा? तो उसे उसी शरीर को ही तू अग्नि पर जाके जला देता है हा? अगर आत्मा बड़ी थी कि शरीर बड़ा था अगर आत्मा बड़ी थी तो महाराज आत्मा बड़ी है तो आत्मा का तो एक ही कार्य है कि उस परमात्मा के पास पहुंचना और उस परमात्मा के पास कैसे पहुंचा जा सकता है बोले जहां से जो फ्लाइट जाती है उसमें साढ़े तीन करोड़ रुपए लगते हैं और वो साढ़े तीन करोड़ भगवत नाम है और इसी की बात ही ब्रह्मा ने महाराज नारद से करी है हाँ कि जब हरे नाम को तुम साढ़े करोड़ बार जब कर लेते हो उसके बाद जो साधन चाहिए जहां जाना है वह पूरा विश्व ब्रह्मांड तेरे पास है यह है जहाज तेरे पास है तुझे जहां जाना है वहां जा तेरे पास वह टिकट है वह पैसा है आ, वो विमान आएगा तुझे जहां जाना है वो वहां ले जाके तुझे पहुंचा देगा जिसके पास जितना कम धन वो उसकी डेस्टिनेशन भी उतनी नीची यही तो है सीधा सीधा काम जिसके पास जितना कम धन उसकी डेस्टिनेशन उतनी नीची और प्रथम दिन हमने बताया था किसकी महाराज कितनी कितनी नीची है तो लोकी सप्तलोकी लोकी में तो कर्म योगी हैं उसके बाद फिर ऊपर का बताया ध्यान योगी और उसके बाद भक्ति योगियों की चालू होती है डेस्टिनेशन भक्ति योगी को तो स्वर्ग वर्ग सत्य लोग कुछ चाहिए नहीं वो तो उससे तो ज्ञानी का ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए उसकी तो जो चालू होती है वो जो चालू होगी उसके लिए जप की आवश्यकता है राम नाम के धन की आवश्यकता है यह नाम नहीं संसार के अंदर महाराज कुछ भी कर लो चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सीए लखन समेत राम नाम जप जा तुलसी अभिमत दे पै आहार फल खाई जपू राम नाम सट मास सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास बोले कैसे राम नाम को जपना है तुलसीदास कहते हैं कि सट मास तक छह महीने तक हा छ महीने तक पे आहार फल खाई जपू पे आहार मतलब पे मतलब दूध दूध का आहार करके दूध पी के भगवत नाम छ महीने तक लो दूध पी के छ महीने तक भगवत अब ये बोलोगे दूध ही यहाँ पे बेकार आवे <laughs> आपको तो ग्लूटेन फ्री आएगा <laughs> तो महाराज जब ले लोगे उसके बाद ही विधि दाहिनो दे अभाग ही भाग जल थल नव गति अमित अति अग जग जीव अनेक तुलसी तो से दिन कहे राम नाम गति एक राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास सुमेरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास राम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास सुमेरत शुभ मंगल कुशल दूहू दीसी तुलसीदास इस नाम से बड़ी कुछ चीज नहीं है और इस नाम को किसने दिया वशिष्ठ मुनि ने दिया वशिष्ठ मुनि ने हमको अब ये कह देखो वशिष्ठ ये ली, लीला की बात कह सकते हैं कि लीला के कारण इस नाम को हमको दे दिया ये नाम तो सत्य है कभी नष्ट होता नहीं उनको शुरू से ही मालूम था यह नाम शुरू से नाम मालूम है परंतु उसके बाद भी हाँ भगवान का नाम लुप्त ना हो लोगों को यह नाम हमेशा पता रहे आ, तो कैसे पता रहेगा बोले जब राम लला स्वयं आ चुके हैं तो मैं दूसरा नाम क्यों दूं सबसे ज्यादा जो सुलभ नाम है उस नाम को मैं दूं एक नाम होता है अल्प स्वर का एक नाम होता है प्राण स्वर का अल्प स्वर स्वर का मतलब है जिसमें ताकत नहीं लगती है एक होता है जिसमें ताकत लगती है कुछ भी बोलो ताकत लगा के बोलना है सांस लेके सांस राम सा अल्प स्वर का नाम है इसमें ताकत नहीं लगती है राम कोई भी कह सकता है इसमें वायु भी नहीं कृष्ण बड़ी ताकत लगती है भैया रा धा इतनी लंबा चीख के बोलो करो तब जाके महाराज आ, तुम बोल सकते हो कह सकते हो सबसे अल्प स्वर का जो नाम है वह राम है हमारे राजस्थान के अंदर गुज्जर भैया और वो दूसरी कौन सी जाति वहां पे प्रसिद्ध है जाट नहीं जाट नहीं गुज्जर जाति ही है दूसरे कौन हुए मास है मेवाड़ी। नहीं नहीं, मे, नहीं मेवाड़ी नहीं कोई ऐसे ही है दूसरे एक और दो समझ लो एक गांव के अंदर एक हमारे यहाँ से संत गए थे रामानंदी संप्रदाय के थे तो उनके यहाँ पे जो संकीर्तन होता है वो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसका संकीर्तन होता है उनके यहाँ पर तो महाराज वो पहुंच गए पहुंचकर उन्होंने दो टोली बैठा दी अः एक तरफ तो गुज्जर बैठ गए और एक तरफ दूसरे जन भूल गया चलो बोल दो मेवाड़ी बोल लो कोई नहीं तो वो मेवाड़ी बैठ गए आ, तो हैं दूसरे है दिमाग में आज नहीं आ रहा है मारवाड़ी हाँ ना मारवाड़ी ना मारवाड़ी है मारवाड़ी ना बैठे गाँव में वो तो आनंद ले रहे हैं प्लेटन के अंदर महाराज दो तरफ बैठा दिया एक से गई तुम हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे करोगे दूसरों से कह दी कि जब ये हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे समाप्त तो हो जाएगा तब तुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे करोगे ठीक है जी महाराज बैठ गए महात्मा जी एक तरफ एक बोलने लगे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे हरे दूसरे अर करने लगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे पारा बड़ी देर तक यही चलता रहा यही गति रही छत घंटे बढ़िया तरीके से हरे नाम संकीर्तन हुआ संकीर्तन होने के बाद जो दूसरी पार्टी के लोग थे जो बोलो मेवाड़ी जो थे वह आए और आके बोले भाई आज के बाद ये कीर्तन नहीं होगा। बोले ये कीर्तन क्यों नहीं होगा बोले आज के बाद ये कीर्तन नहीं होगा बोले क्यों नहीं होगा बोले यार तुमने हमें उनको तो दे दिया हिंदी का नाम और हमको दे दिया संस्कृत का नाम <laughs> बोले हिंदी और संस्कृत बोले और नहीं तो क्या क्या सरल नाम दिया हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हमें ऐसा टेढ़ा सा नाम दे दिया बोले ही ना बोल लो गांव के लोग थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोले ये संस्कृत का नाम ही महाराज जी को बैठ के समझाना पड़ो भैया ठीक है तुम भी हरे राम कर लो तुम भी हरे राम कर लो कृष्ण मैं ही कर लूंगा तो कृष्ण का नाम जो है जगदीश्वर जगन्नाथ बड़ी ताकत लगती राम के नाम में ताकत नहीं लगती है तभी सब मैयाओ ने और सब जितने भी वृद्ध लोग हैं उन्होंने राम के नाम को अपना रखा हाय राम मर गये हाय राम मर गई सही बात क्योंकि इस इस नाम में क्योंकि अल्प स्वर का है ना <laughs> देखो सभी आज आए हैं इसमें प्राण वायु नहीं लग रही है इसमें प्राण वायु नहीं लग रही है ये उच्च स्वर का नहीं ये अल्प स्वर का इसमें बिना ताकत लगे अगर नाम निकल रहा है भगवान और एकमात्र नाम है एकमात्र नाम है जो सरल तरीके से निकल जाता है ये राम की नाम की विशेषता है जो वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार वाले दिन उस दिन दी राम रामेति रामेति रामेती रमे रामे मनोरमे हा शहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरान एक नाम ही महाराज राम का राम राम राम एक शहस्त्र एक हजार विष्णु के नामों के बराबर है राम राम एक बार राम बोल दिया महाराज विष्णु एक सहस्त्र विष्णु के नाम दूसरा भी यो उसके अंदर विष्णु रे का सर्व वेदा ताड़ंग नाम सहस्त्रेणा राम नाम समम स्मृतम एक एक विष्णु नाम भी एक एक विष्णु नाम संपूर्ण वेदों के बराबर है एक एक विष्णु का नाम भगवान श्री विष्णु का नाम नारायण का नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महात्म्यशाली है महात्म्य से भरा हुआ है परंतु राम नाम उन सहस्त्रों विष्णु के नामों के तुल्य है एक राम का नाम यानी कि एक बार राम बोल दियो और पूरी वैष्णु सहस्त्र नाम हो गई दिन भर में कितनी हो जाती है बहुत हो जाए महाराज साफ तौर पहले कुरुक्षेत्र काशी गया द्वारका कुरुक्षेत्र तथा काशी गया, का गया। यानी कि जितने भी ये सबके सब तीर्थ है इन सब तीर्थों पर जाकर यथाविधि रूप से यात्रा करके जाने पर यात्रा के समय उस धाम में निवास करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह पर फल नामोचारण मात्रता है। एक बार राम का नाम के उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है ये नाम भगवान ये वशिष्ठ मुनि ने हम सब पर कृपा करके दिया आज तो पूरी कथा तो इसी पर ही हो गई भैया लक्ष्मण जी को बुला लू जल्दी से <laughs> <laughs> <laughs> क्यों, मैं सोच रहा आज बाल लीला कर दूंगा आज बाल आज तो विवाह कराना था सच्ची में तो विवाह तो आज होना करना नहीं, नहीं अभी कराऊ दो मिनट में शादी करा दूं <laughs> तो ज्येष्ठम रामम महात्मनम भरतम कैकई सुतम कैकई के सुत को नाम भरत दिया गया कौशल्यवर्धन कौशल्यानंद वर्धन का नाम श्री राम और केकई पुत्र का नाम भरत रखा गया सौमित्रिम लक्ष्मणमिति मिति परम तथा सौमित्री जो सुमित्रा थी उनके दो पुत्र हुए उनका नाम लक्ष्मण और शत्रु रखा गया लक्ष्मण जो है उनके नाम की ज्यादा चर्चा है वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण के अंदर राम के नाम की चर्चा नहीं है इतनी लक्ष्मण के नाम की भर के चर्चा है लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण क्यों है लक्ष्मण क्या है बोले लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धना हुँ? जो भी आ, लक्ष्मण जी का नाम लेता है भगवान श्री राम के संग उनको आ, उनकी लक्ष्मी का वर्धन करने वाले है हा? अब यहां इस संसार की लक्ष्मी एक है आध्यात्म जगत की लक्ष्मी कौन सी है वो नाम है हरे नाम है तो उस हरि नाम का वर्धन करने वाले कौन है लक्ष्मण है लक्ष्मण का एक बताया आश्रित संपत्ति वर्धक बोले जो भी लक्ष्मण के आश्रित हो जाता है लक्ष्मण के आश्रित मतलब अनंत शेष के आश्रित बलराम जी के आश्रित जो हो जाता है वो कौन है वो है दास्य भक्ति के आचार्य दास्य भक्ति के आचार्य तो जो भी दास्य भक्ति का आचार्य के आश्रित हो जाता है तो आश्रित है संपत्ति वर्धक बोले उसकी संपत्ति दिनों दिन प्रतिदिन अब कौन सी संपत्ति उसकी बढ़ती है बोले भक्ति रूपी जो उसकी संपत्ति उसके पास थी जिसे लेके वह पहुंचा था उस संपत्ति वह संपत्ति लक्ष्मण जी की कृपा से भरती है तो लक्ष्मण सबका सबका लक्ष्य राम है सबका लक्ष्य राम है ये हिंदी का मतलब समझ लो सबका लक्ष्य राम है सबका लक्ष्य राम है राम कब आएंगे जब मन राम में लग जाएगा बोले लक्ष्मण कौन है बोले वो लक्ष्य है आ, मन का जब हमारा हमारे मन का लक्ष्य राम बन जाते हैं तब लक्ष्मण की कृपा से राम की प्राप्ति हो जाती है तो सुमित्रानंदन भगवान की तो महाराज लक्ष्मण जी के बारे में आया है कि लक्ष्मण जी को राम जी सबसे ज्यादा चाहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करते हैं तो वो लक्ष्मण जी से करते हैं नाचा तेन बिना निद्राम लबते पुरुषोत्तम मतलब अगर सोने भी जाना है लाली अभी बैठ जा अगर सोने भी जाना है अगर भगवान श्री राम को परंतु जब तक लक्ष्मण नहीं है तब तक वह सोने नहीं जाते हैं वाल्मीकि रामायण में साफ तौर पर लिखा है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बही प्राण इवा पर लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी जो है वह राम जी के प्राण कहे गए हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर राम स्वयं इस बात को कहते हैं कि लक्ष्मण कौन है बोले यह मेरे प्राण है बही प्राण बही प्राणा मतलब ये देखो ये जो श्वास चल रही है ना ऐसे हम प्राण वायु कहते हैं ये जो होती है प्राण वायु तो ये अंदर लेके जो जा रहे हो ये प्राण वायु है जो बाहर निकाल रहे हो ये भी प्राण वायु है तो ये प्राणवायु अंदर खींची प्राणवायु तो यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह मेरा वह अनन्य भक्त है यह मेरा इतना प्रिय है लक्ष्मण की यह मेरी प्राण वायु बन चुका है यह मेरे प्राण साक्षात स्वयं बन चुका है तो महाराज इनका अन्न प्राशन जब करवाया गया तो आचार्यों से हमने बचपन में सुना था कि जब सबका नामकरण संस्कार हो गया और उसके बाद अन्नप्राशन के लिए इनको बैठाया गया वशिष्ठ मुनि आए मनिष्ठ वशिष्ठ मुनि ने सबसे पहले सबकी छ छः कटोरी लगी है क्योंकि छः रस होते हैं ना एक एक थाली में छः छः कटोरी लगी है छः रस हैं कड़वे नमक नमकीन मीठे आदि सब खट्टे वट्टे तो वो छः छः कटोरी सबकी लगी हुई हैं तो राम जी को जब खीर खिलाई खिलाने के बाद जैसे ही आ, राम जी को खट्टा कड़वा खिलाने वाले थे लक्ष्मण थे छोटे बालकी हैं बालक के अभी तो गोदी में से भी नहीं उतरे हैं जोर जोर से रुके हाथ पैर पटक के वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे हैं हटा उनके हाथ को खींचने लगे हैं कि मेरे राम को मीठे के अलावा कुछ भी और मत चखाओ वशिष्ठ मुनि ने है देखा और देखते ही समझ लिया कि ये लक्ष्मण तो राम को सिर्फ मीठा सिर्फ प्रेम ही खिलाना चाहते हैं प्रेम के अलावा अगर कोई इनको कुछ खिलाने का प्रयत्न करेगा उसके सामने लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर खड़े होंगे आ, अपने राम की रक्षा करने के लिए तो उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया गया उसके बाद जब भरत जी की बारी आई है भरत जी को खिलाने के लिए कोशिश करी है भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया भरत जी ने कुछ नहीं चखा तब बाकी वशिष्ठ मुनि को समझ में आ गया कि यह सब के सब रामानुज हैं राम जी के अनुज हैं और यह राम का प्रसादी ही खाएंगे तुम्हारा सब है उन सब थालियों को लिया गया जिसमें राम जी का खाई हुई खीर थी उस राम जी की खीर को ही बाद में भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने खाया है अन्य प्राशन हो गया बाल लीलाओं के अंदर तो महाराज यह आता है कि एक बार भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न एवं सरजू नदी के किनारे कई सारे अयोध्या के बालक सब गेंद से खेल रहे थे खेलते खेलते उस समय पर भगवान श्री राम बोले अच्छा एक काम करते हैं एक तुम एक पार्टी बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, दूसरा एक ग्रुप अलग से बनाया जाए उसके बाद फिर यह गेंद गेंद का खेल चलेगा आ, ये गेंद का खेल समझ लो अमेरिकन फुटबॉल okay. रग्बी जिसे कहा जाता है तो वो खेला जाता था जीतू भैया सुन लो इसे <laughs> रग्बी फिजी में खेलते हैं है। ये राम जी और राम जी के दोस्त और राम जी के तीनों के तीनों भाई खेला करते थे आ, इस बॉल को उठा के इधर डाला उधर पकड़ा लोगों के बीच में भागे बॉल ली दूसरी पार्टी के अंदर भरत जी को रखा गया एक तरफ पार्टी में राम जी थे दूसरी पार्टी में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और बाकी के कई सखा थे महाराज जैसे ही बॉल भरत जी के पास आती भरत जी उस बॉल को ले जाके सीधे राम जी के हाथ पे रख देते भरत महाराज भरत जी की टीम पूरे के पूरा वह मैच हार गई राम जी पहुंचे राम जी ने पूछा तू ये बॉल मुझे लाके बार बार क्यों दे देता था ये गेंद तू मुझे लाके क्यों दे देता था अः तो भगवान श्री तब भरत जी कहते हैं हे राम जैसे ही ये बॉल मेरे हाथ में आती थी यह गेंद मेरे हाथ में आती थी मुझे यह पूरा जगत तो संसार नजर आता था और यह गेंद वह जीव नज़र आती थी जो यहाँ कभी दर दर भटक रही है इधर उधर टकरा रही है इसकी गति कहीं भी नहीं है कभी इस योनि में कभी इस हाथ पर कभी उस हाथ पर कभी यहाँ फेंकते हुए कभी वहाँ उछा लेते हुए हो रही है तो मैं समझता था यह जीव मेरे हाथ में आ चुका है और जीव की गति तो परमात्मा होते हैं वह तुम हो राम तो मैं उस जीव को तुम्हारे पास लेके तो उसका शरणागत बना देता था राम कुछ नहीं कह पाए कह भी कैसे सकते थे स्वयं राम राम भगवान परमात्मा परमेश्वर और यहाँ पर भरत जी के संगेन करते हुए वह खेल राम जी जीत गए भरत जी ने जिता दिया संसार उन्हें यह सब सखा संसार नजर आ रहे थे गेंद उनको सिर्फ गेंद उनको वह नजर आ रहा था जीव है। एक बार राम और भरत के बीच में तगड़ी तरीके से लड़ाई हो गई अयोध्या के अंदर हल्ला मच गया कि राम और भरत के बीच में लड़ाई हो चुकी है बहुत झगड़ा हो रहा है बहुत तगड़ी तरीके से यह झगड़ा महल में दशरथ जी के पास पहुंचा दशरथ जी के पास गए जाने के बाद दशरथ जी को लगा ये तो कभी लड़ते भी ना थे आज यह क्यों लड़ रहे हैं आज ये किस वजह से लड़ रहे हैं राम और भरत को बुलाया गया पूछा किस वजह से लड़ रहे हो आज तुम सबके सब, सब हक्के बक्के थे अचंभित थे कि ये दो भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं महाराज सामने बुला लिया बैठा दिया पूछा क्या बात है बोले पिताजी हमने कपड़े से एक हंस बनाया था हंस बना के उसे हमने एक पेड़ पर पे टांग दिया और हमने ये शर्त लगाई कि जिसका बाण आ, उस हंस पे पहले पड़ेगा वो हंस उसका हो जाएगा भारत का बाण भरत बोला मेरा बाण पड़ा उस पे सबने बोला कि मेरा बाण पहले पड़ा परंतु मैं कह रहा हूं कि राम का बाण पहले पड़ा है यह हंस राम का है और राम कह रहे हैं कि यह नहीं तेरा बाण पहले पड़ा है यह हंस तेरा है दशरथ रोने लगे हैं उस छवि को देख के कि लड़ाइया हर जगह मेरा है मेरा है मेरा है पे होती है परंतु बताओ इस अवध नगरी के अंदर जो प्रथम भी झगड़ा हुआ है भाइयों में वो भी तेरा है तेरा है तेरा है पे हुआ है यह बाल लीला चली रही थी धनुर्विद्या महाराज सीखे भैया आज तो ना सीता जी को विवाह करवाएंगे अब तो कल आराम से करूं। होगा फिर करूंगा अभी तो विश्वामित्र तो भी ना बुलाए मैंने ये <laughs> <laughs> तो बालकांड भाई चल रहे हैं कहा कर <laughs> तो महाराज यार अब जी है ना कि अब कितनी लंबी कथा करेंगे टाइम <laughs> भी हो रहा है दस मिनट खींच ला 10 मिनट्स फाइनल 10 मिनट घर की बात है ना बाहर होते तो तो कोई बात नहीं हमारी हमारी चलती <laughs> सियावर राम चंद्र की। yes. तो महाराज भगवान ने धनुर्विद्या सीखी धनुर्विद्या सीखने के लिए बाहर गए जब एक दिन बात, बाद हाँ, इस बीच में एक निषाद राज थे निषाद राज अपने पुत्र गुह को गुहिय को बार बार रोशन बताते थे यह राम है यह लक्ष्मण है यह भरत है यह शत्रुघ्न है सब सबके बारे में बताते वह राम के से मिलने की जिज्ञासा उस पुत्र उनके पुत्र के अंदर रोज बलवती होने लगी रोज जागने लगी रोज इच्छा होती थी कि अब मुझे उनसे मिलना है मुझे उनसे मिलना है रोज कहते पिता मुझे आ, राम से मिलवा दीजिए परंतु राम थे नहीं तो वह कुछ ना कुछ रोज बहाना बना देते आज पिता स्वयं आए आने के बाद निषाद राज ने कहा कि हे पुत्र कल राम आने वाले हैं कल राम आने वाले हैं जैसे ही इस बात को कहा है महाराज राम गए हैं राम ने गुहू गए हैं गुहू ने जाके महाराज जूतियां बनाई है भगवान श्री राम के लिए तरकश रखने का वो तरकश जो होता है बाण रखने का वो महाराज वो झोली सी जो होती है वो बनाई तरकश हुँ? तरकश बनाया है ये सब कुछ बना लिया भगवान राम का इंतजार कर रहा है और बनाते हुए कैसे उसे नापनी वालों में जूते का परंतु चौदह वर्ष का कैसा बालक होगा हाँ चौदह वर्ष के बालक थे कैसे होंगे कैसे दिखते होंगे उनका पैर कितना बड़ा होगा वह सोचते हुए ध्यान करते हुए भगवान श्री राम का उसने उस जूती को बना लिया महाराज आज उस अवध के राजकुमार चारों के चारों उस अवध नगरी के अंदर आए हैं सवारी निकल रही है सैनिकों ने घेर रखा है पूरी प्रजा पूरी अवध नगरी उस आ, उन चारों कुमारों के दर्शन के लिए वहाँ खड़ी हुई है दर्शनार्थी बनी हुई है ठीक उसी समय कहीं से भागता हुआ गुह महाराज आया छलांग लगाता हुआ सैनिकों ने पकड़ लिया सैनिक उसे पीटने ही वाले थे कि भगवान श्री राम ने देख लिया और राम ने देख के हाथ कर दिया सैनिकों इसे कुछ भी मत कहो जैसे दोनों एक दूसरे को जानते दोनों जैसे एक दूसरे को जानते सैनिकों ने छोड़ा सैनिक रोने लगे बताओ यह तो कोई राम का अजीज था और अगर हम इसे मारने वाले थे पकड़ लिया था बताओ हमने तो भगवान के लिए बहुत बड़ा अधर्म करा है उस राम को हमने कहीं ना कहीं से दुखी करा है वह साष्टांग प्रणाम करके रोने लगे भगवान श्री राम को यह है गुहु नाम का बालक भागा भागा आया और आके महाराज उस रथ पर चढ़ गया और रथ पर चढ़ते ही भगवान श्री राम ने उसे आलिंगन दिया है अपनी बाहों में भर लिया और भर कर रोते रहे ऐसे रो रहे थे जैसे कितने वर्षों के बाद अपना प्रिय कोई मिला हो परंतु मिलन प्रथम था इससे पहले ना गुरु राम को जानता था ना राम गुरु को जानते थे परंतु ऐसा मिलन हुआ है जैसे यह एक दूसरे को बरसों से जानते थे जूती महाराज मड़ी जड़ित हीरे जड़ित उस जूतियों को उतारकर जूती उन्हें वहां उस जंगल की बनी हुई घास की बनी हुई उस जूतियों को पहनाया है तरकश भी उतारने के बाद अपना तरकश दे दिया तरकश राम ने पहना दशरथ जी आए दशरथ जी ने पूछा राम ये कौन है इसका परिचय हमसे तो करवाओ राम ने कहा कि यह मेरे भाई समान हैं यह है मेरा मित्र है इसका नाम गुहू है जब परिचय हुआ है बोले इतना प्रेम राम मैंने कभी नहीं देखा तेरे अंदर हाँ यह जरूर तेरा कोई बहुत प्रिय होगा और इसकी कथा देखो समय हुआ तो जरूर मैं बताऊंगा इनकी कथा वाल्मीकि पुराण वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत दे रखी है चार प्रकार के भक्त भी बताए गए हैं एक तो बताया है विषयी तुलसीदास ने चार प्रकार के भक्त बताएं। एक है विषयी दूसरा है साधक तीसरा है सिद्ध चौथा है सियाना विषयी जो है वो सुग्रीव है विषय मिल गया सब चीज मिल गई घर अपने चले गए राम जी को भूल गए राम जी ने स्वयं तुलसी अपने रामचरितमानस में तो स्वयं का है, रे भूल गयो तू मुझे भैया तुझे तेरी स्त्री मिल गई सब कुछ मिल गया साधक क्या जो महाराज विभीषण साधना करते भगवान राम भी आश्चर्यचकित हो गए कैसे लंका के अंदर बीच में रह के तू राम राम राम का जब करा करता था सिद्ध कौन है बोले गुरु है। सिद्ध कोटि के भक्त गु कहलाए गए हैं और सियाने कौन है बोले हनुमान कोटी के ये बहुत स्याने हैं इन्हें मालूम है कब कहा क्या करना है ये सियाने भक्त है इनकी चर्चा कल आराम से हम करेंगे तो महाराज यहाँ दशरथ जी ने खुश होकर श्रृंगीरपुरी का राजा उस गु को बना दिया ये वही श्रृंग वो निषाद राज बने ये निषाद पुत्र थे फिर निषाद राज बने कि भरत जी के सब, जब सुमंत जो मंत्री था वह सुमंत मंत्री भी आ, वन तक नहीं गया है निषाद राज ही थे जो चित्रकूट तक गए हैं भगवान श्री राम के संग जब भरत मिलन भी हुआ है तो सबसे आगे आगे कौन चल रहे थे सबसे आगे आगे ये निषाद राज ही चल रहे थे सबसे पहला आलिंगन अगर किसी को दिया है जब भरत आए हैं तो निषाद राज को दिया है निषाद राज उनके सबसे अन्य प्रेमी भक्तों में से एक प्रेम है हुँ? जब भगवान अपना घर छोड़ गए भी हैं तो सबसे पहले किसके घर पे गए हैं उस दिन कथा में एक दिन बताया भी था निषाद राज के घर पर गए हैं जब उनकी माँ को मिलके माँ को प्रणाम किया है और माँ के ऐसा लिखा है कि माँ के अंदर इतनी बात्सल्यता उमड़ पड़ी कि महाराज उनके पयोधरों से दूध निकलने लगा दुग्ध धार होने लगी कि और वो कहने लगे कि मैं तो इस पुत्र इस लड़के को अपना पुत्र चाहती हूँ अब यह मेरा काश मेरा पुत्र बन जाए वही माँ महाराज फिर वो फल वाली माँ कृष्ण जन्म में बनी है जो एक टोकरी फल लेके आती हैं और भगवान श्री राम कृष्ण वहाँ पे अपने हाथों में अंजली में भर भर के उन दानों को लेके उनके पास पहुँचते हैं तो ये कौन है यह वह ये गुरु जो निषाद राज है ये उनकी मां है जो कृष्ण जन्म इसकी पूरी कथा गर्ग संहिता के अंदर मिलती है गर्ग संहिता जिसके पास उपलब्ध आराम से पढ़ सकता है आज समय नहीं है आज तो, <laughs> तो महाराज यह राम मिलन हुआ निषाद राज का भगवान श्री राम अपने राजमहल में पधार चुके हैं आ चुके हैं अब वहा सब जगह पर उनके रूप लावण्य को देखकर उनकी शादी की चर्चा चालू हो गई है आ? और शादी की चर्चा जो चालू भई है उसमें स्वयं आया है कि हर कोई व्यक्ति इतनी चर्चा कर रहा था अरे भैया शादी करवा दो कौशल्य आदि सबकी सब, सब रानियां दशरथ जी के पास पहुंची बोली अब तो बहुत हो गयो अब तो बहू को चेहरा देखना है दशरथ जी के पास जो भी व्यक्ति आता वो कहता देखो अब लाला बड़े है गए हैं उनका विवाह करा दो विवाह करा दो तो वाल्मीकि रामायण में आया है चिंत या मास धर्मात्मा सोपाध्याया बंदवा महाराज दशरथ जी को इतना सुनाए सुनाये सुनाय मार दिया कि चिंता में होके कि अरे भैया अब तो राम का विवाह करवाना है और चिंतया धर्मात्मा धर्मात्मा कौन है बोले जनक जी हैं सो है सोपाध्या सबांधवा बोले उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलवाया वशिष्ठ मुनि को बुलवाने के बाद भगवान श्री राम के आ, शादी की विवाह की चर्चा चालू करी अकेले नहीं करी सब आंधवा बोले भैया मैं सीधे सीधे अगर गुरुजी से पूछूं और पत्नी अनकू का छू कहना हो तो भैया मेरे ऊपर गालियां पड़ेंगी बोले नहीं सब आंधवा बोले जितने रिश्तेदार थे जितने रिश्तेदार थे भैया तुम्हें कौन सी वाली बहू चाहिए तुम वो बता दो आ जाओ मीटिंग होने वाली है वशिष्ठ जी के संगो सब आंधवा सभी बा एक बंद कक्ष में सभी रानियों के संग बैठ के सब भाइयों बहनों के संग रिश्तेदारों के संग बैठ कर प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने बोला की हे गुरुवर कृपया अब हमारे मार्गदर्शन दीजिए हमारे राम का विवाह करवाइये मैं नहीं सब लोग कह रहे हैं अब राम बड़े हो चुके हैं अब यह विवाह तुल्य हो चुके हैं अब इनका विवाह हो जाना चाहिए आज तो लेट हो गए हैं अब इनका विवाह कल करेंगे जय जय श्री अरे नहीं <laughs> सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की जय श्री राम अरे जय श्री राम ताकत मैं निकल रही जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम अरे केक कल भी बनाया बनाए <laughs> मैं वही सोच रहा हूँ अब तुमने बनाया क्यों अब जाके याद आई जब बताई शादी को समारोह है <laughs> <या>। <laughs> ना